देवी भागवत तीसरा है स्की कहते हैं उस समय महाराजा सुबाहु पूर्वक विधि के साथ छह दिनों तक सुदर्शन को प्रीति भोज देने में व्यस्त रहे जो विवाह के सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहू ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित दहेज दिया इधर उन अमित प्रतापी नरेश को जब दूतों द्वारा पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है तब उनके मुख पर उदासी छा गई यह देखकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन ने अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा आप अभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए हम निशंक होकर चले जाएंगे। श्री भरदब्ब्वाजी के पवित्र आश्रम पर जाकर वहीं सावधानी के साथ सदा रहने के लिए स्थान का विचार कर लेंगे अनग आप राजाओं से कुछ भी भय न करें भगवती जगन सदा ही हमारी सहायता करेंगी व्यास जी कहते हैं महाराज सुबाहू ने अपने जामाता सुदर्शन की बात पर विचार किया और मां जगदम्बा के भरोसे तुरंत धन देकर उसकी विदाई की व्यवस्था कर दी सुदर्शन वहां से चल पड़े पीछे से महाराज सुबाहू भी एक विशाल सेना लेकर साथ हो लिए उस समय सुदर्शन विवाह संस्कार से संस्कृत होकर निर्भीकतापूर्वक मार्ग से जा रहे थे सुदर्शन में भी असीम शक्ति थी अपनी पत्नी के साथ वे रथ पर बैठे थे उनका रथ अन्य रथों से घिरा हुआ था जाते समय सुदर्शन की दृष्टि राजाओं की सेना पर पड़ी सुबाह के नेत्र भी उन सेनाओं पर पड़े देखकर उनके मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई किंतु सुदर्शन जो के त्यों प्रसन्न रहे उन्होंने विधिपूर्वक भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया और वे भाव से उनके शरण आप हो गए एक अक्षर वाला काम भी मंत्रों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है सुदर्शन ने इसी मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उनके प्रभाव से वे नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय बने रहे उनका शोक भय सदा के लिए शांत हो गया था इतने में विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे उमड़ आए काशी नरेश महाराज सुबाहू उन्हें देख उन पर प्रहार के लिए तैयार हो गए किंतु विजयाभिलाषी सुदर्शन ने उन्हें इस कार्य से रोक दिया फिर भी एक दूसरे को मारने की अभिलाषा रखने वाले राजाओं में और सुबाह में युद्ध की योजना बन गई शंख नगारे और भेड़ियाँ बज उठी शत्रुजीत अपने सैन्य बल से, से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए सम्रांगण में उपस्थित हुआ उनका नाना युधाजीत सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था तदनंतर युधाजीत आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजित सुदर्शन का भाई था फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह भी युद्धा के साथ वहां पहुंच गया क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्षण बाणु से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे घमासान युद्ध आरंभ हो गया तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जामाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहाँ पहुँच गए इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गई उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था वे दिव्य वस्त्र पहने हुई थी मंदार के फूलों की माला गले में शोभा पा रही थी उस समय भगवती को देखकर कर वे सबके सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए कहने लगे सिंह पर बैठी हुई ये देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो आई है सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहू से कहा राजन देखिए ये परम आराध्या माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए जहाँ पधारी है इनकी झाकी बड़ी अनुपम है ये अत्यंत दयालु हैं महाराज मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ तत्पश्चात सुदर्शन और सुबाहु दोनों निर्भय होकर प्रसन्न बदला भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे सिंह बड़े जोर से गर्ज उठा उसकी गर्जना से सेना के हाथी काँपने लगे भीषण आंधी चलने लगी जशाएँ अत्यंत भयंकर हो गई तब सुदर्शन ने अपने सेना अध्यक्ष से कहा उस मार्ग से आगे बढ़ो जहां राजा लोग डटे हैं वे दुराचारी नरेश कुपित होने पर भी अब मेरा क्या कर सकेंगे क्योंकि भगवती जगदम्बा हम पर कृपा करने के लिए यहाँ स्वयं पधार गई हैं